अब आगे चलते हैं मूल व्याप दवासी ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं सल्फर थर्टी फाइव एम ये मूल व्याप दवासी और भगनगर तीनों की सबसे सरल औषधि है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं औषधि तो और भी बहुत हैं। हा देने का मैं बता रहा नक्स जो है ये रोज शाम को एक फेम देना है जीप पर जवान पर शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद जीवन के अंदर अब दूसरी जो औषधि है कल्फर ये सप्ताह में एक दिन देना अठवारिया में एक दिन एक अब आपको बीमारी कैसी है अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो एक महीना लग जाएगा तो ये दे दिया दो दिन के आधे घंटे बाद शाम को यह सकारी और दोपहरी नहीं देना दोपहरी संध्या का दो 200, यह भी पांच एमएल लेना है इसका एक एक जीत पर सप्ताह में एक दिन और ये हाँ जबान पर नहीं ये सुबह खाली पेट देना एक दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना फिर रात को भोजन के बाद ये दिन में तीन बार देना औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए ठीक है तो मैंने एक बोला काफु और केला वो तो आयुर्वेद का है गौमूत्र के साथ लेना और ये होम्योपैथ का इससे लगभग नब्बे धर ठीक हो जाए दस टका इसलिए बोलता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिनको आठ साल से दस साल से है दो तीन बार ऑपरेशन करा चुके हैं फिर हो गया है तो उनका इलाज आप मत करना उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया जैसे एक ऑपरेशन करा चुके हैं दो करा चुके हैं फिर मुड़ हो रहा है बार बार हो रहा है इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर के उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए औषध सलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है वो आप नहीं कर पाएंगे बहुत अभ्यास से ही होता है वो तो वो आप मत करना साधारण जिनको है पहली बार हुआ है ऑपरेशन नहीं कराया उनको आपने देना एक तो पहले वो देना उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं कपूर केला और गोमूत्र कुछ ऐसे भी मूलवाद है जो कपूर केला गोमूत्र से भी ठीक नहीं होते उनके लिए फिर ये देना और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना हम्म दोनों दोनों से ही ठीक होगा एक से अकेले से ठीक नहीं होता और ये दोनों तरह के मूलवाद के लिए एक रक्त वाला होता एक बिना रक्त वाला दोनों मांस ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत तरना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है तो ऐसा लोग बोलते हैं। डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है वो फिर और निकल आता है क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी तो उसको मूड से ठीक करना पड़ता है और इसका मूल जो है ना सबसे बड़ा है कोष्टबद्धता जिनको कब्जियत होगी पोस्ट साफ नहीं होगा उन्हीं को यह रोग आता है बाकी किसी को नहीं और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है एक बार में जिनको संध्या साफ नहीं होती बार बार जाना पड़ता है जो ध्यान रखें उनको ये होने की शक्यता है एक बार नहीं साफ होनी चाहिए कर तो उनको भी शक्यता है कि वो होगा उनके लिए उपाय मैं बताऊंगा जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा चलो आगे